कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए कभी कभी नंदन कुसमों से भर जाती है मेरी झोली कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है क्रूर ठिठोली इसलिए तो बिलख बिलख कर कहती हूँ मैं वेरी है या मीत हमारा गले लगाए या ठुकराए बाज न आए धूप छाए है प्यार तुम्हारा कभी हँसाए कभी रुलाए हाथ ना आए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 वह जरा भी स्पष्ट नहीं उसे भी आप ही स्पष्ट करें मेरी ओर से इतना भर निश्चित है कि आपका आशीर्वाद चाहता हूं यह सुंदर है यह बात सुंदर है तुम तो जो भी आशीर्वाद चाहोगे उसमें गलती हो जाएगी तुम्हारी कोई मांग समाविष्ट हो जाएगी तुम्हारी कोई वासना पीछे के द्वार से आ जाएगी तुम्हारी कामना ही होगी तुम्हारी मांग में तुम्हारा मांगा गया आशीर्वाद तो गलत हो जाएगा आशीर्वाद मांगना हो तो ऐसे ही मांगना चाहिए कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूं बस आशीर्वाद चाहता हूं और तब जो तुम सोच भी नहीं सकते वह मिल सकता है जिससे तुम कल्पना में भी नहीं विचार सकते थे वह मिल सकता है और वह तुम्हारी कल्पना में भी है भी नहीं जो तुम्हें मिलना चाहिए जिसके मिलने से तुम तृप्त हो जाओगे हो भी कैसे कल्पना में तुम्हारा अनुभव ही नहीं है उस किरण का वह बूंद ही तुम्हारे कंठ नहीं उतरी इसलिए तुम्हारा प्रश्न प्यारा है तुम्हारा प्रश्न अर्थपूर्ण है अच्छा किया तुमने आशीर्वाद के साथ कोई शर्त ना लगाई लोग शर्त लगा देते लोग शर्त के बिना आशीर्वाद मांगते ही नहीं कोई चुनाव लड़ता है तो मेरे पास आ जाता है कि आशीर्वाद दे दे मैं उसको कहता हूं तुम मुझको भी फंसाओगे तुम तो नरक जाओगे पक्का तुम मुझे भी ले जाओगे मैं तो एक ही आशीर्वाद दे सकता हूं कि भगवान करे तुम चुनाव में ना जीतो क्योंकि जीते कि गए हारो तो कुछ संभावना शेष रहती तुम्हारे जीवन में कुछ हो जाएगा जीते कि गए जो जीता वह तो ऐसे अहंकार से भर जाता है कि फिर उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता जीत का जहर जो पीने लगा वो धीरे धीरे और जहर मांगता और जहर मांगता वह नशा शराब जैसा है शराब से ज्यादा घातक क्योंकि शराब का नशा तो सांझ पी और सुबह उतर जाता है पद लिप्सा का नशा जो पी लेते हैं फिर उतरते ही नहीं चढ़ते ही चला जाता एक पद मिले तो और आगे का पद है वो मिलना चाहिए वो मिले तो और आगे का पद है वह मिलना चाहिए और अगर कुछ आगे मिलने को न बचे तो जो मिल गया है वो अब छिनना नहीं चाहिए वह तो पागलपन समाप्ति नहीं होता मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि पत्नी बीमार है आशीर्वाद दे दे कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही आशीर्वाद दे, दे। तुम आशीर्वाद को भी किन छोटे मोटे कामों में लगाने चले हो नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी खोजने के ढंग पत्नी बीमार है तो चिकित्सा के उपाय इसके लिए आशीर्वाद को बीच में लाने की क्या जरूरत है और आशीर्वादों से अगर नौकरियां मिलती होती और आशीर्वादों से अगर पत्नियां ठीक होती होती तो ये देश तो कभी बीमार हो ही नहीं सकता था ये तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता था यहां इतने आशीर्वाद देने वाले संत महंत साधु सन्यासी, महात्मा यहां कमी क्या है आशीर्वाद देने वालों की यहां तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिए जा रहे हैं न तो आशीर्वादों से पेट भरता किसी का ना नौकरी मिलती मगर एक खतरा हो जाता आशीर्वाद मांगने वाला आदमी और उपाय छोड़ देता वो सोचता आशीर्वाद मिल गया है, सब ठीक है अब क्या करना है चिकित्सक के पास जाके और अगर एक आशीर्वाद नहीं फलता तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ गलती की थी वो यही सोचता है कि हमने गलत आदमी से आशीर्वाद मांग लिया अब किसी ठीक से मांगे बस ऐसी जिंदगी बीतती ऐसी इस देश की जिंदगी बीतती रही देश दरिद्र होता गया दीन होता गया दास हो गया इसके पीछे बड़े से बड़े कारणों में एक कारण यह आशीर्वाद मांगने की वृत्ति है आशीर्वाद से इस जगत का कोई संबंध नहीं जुड़ता आशीर्वाद दूसरे ही लोग की बात है बेसर थी मांगो तो ही कुछ हो सकता है आशीर्वाद से कुछ होता है जरूर धन पैदा नहीं होता ध्यान पैदा होता है शरीर की बीमारी नहीं मिट सकती आशीर्वाद से अन्यथा चिकित्सा शास्त्रों की जरूरत ही न रह जाए हां आत्मा की बीमारी मिट सकती है मगर आत्मा की बीमारी का तो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें आत्मा का ही पता नहीं है। ध्यान बरस सकता है आशीर्वाद से लेकिन तुम्हारे भीतर तो मांग धन की है ध्यान की नहीं तुम तो ध्यान भी करते हो तो इस आशा में शायद इससे धन मिले मेरे पास लोग आते वो कहते हैं महर्षी महेश योगी तो कहते हैं कि जो ध्यान करेगा उसे उस जगत में तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा इस जगत में भी मिलेगा सांसारिक लाभ भी होगा आप क्या कहते हैं? ध्यान से अगर सांसारिक लाभ होता होता तो यह देश तो शिखर पर होता वैभव के इस देश ने जितना ध्यान किया किसी और ने किया बुद्ध ने ध्यान किया समाधि को उपलब्ध हुए कहानी कहती है कि फूल बरसे, नोट बरसे ऐसा मैंने सुना है फिर से लिखो कहानी ताकि महर्षि महेश योगी के साथ संबंध बन सके फिर से लिखो कहानी महावीर समाधि को उपलब्ध हुए केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो आकाश से फूल बरसते हैं देवता मधुर नाद करते हैं पागल रहे होंगे देवता फूल बरसाने से क्या होगा अरे हीरे जवाहरात बरसाते कुछ देना था तो कुछ मतलब की बात देते बेचारे महावीर वैसे नंगे खड़े थे इनको कुछ देना था कम से कम कपड़े लत्ते गिराते भूखे के उपवास से रहते थे कुछ धन धान्य देते दे फूल गिरा रहे भूखे आदमी पर मजाक कर रहे नंगे खड़े आदमी पर सेहनाई बजा रहे वो तो महावीर भले आदमी थे नहीं तो सेहनाई तोड़ देते और देवी देवताओं को मारपीट कर देते कि मजाक कर रहे महर्षि योगी का उन्हें कुछ पता नहीं था कि आगे जाके हालत कैसी हो जाने वाली लेकिन मैं महर्षि महेश योगी का कारण समझता हूं अमेरिका में अगर प्रचार करना हो अमेरिका की उत्सुकता धन में है ध्यान में नहीं महर्ष महर्ष योगी कुशल विक्रेता है जो तुम्हारी मर्जी वही देने को राजी ग्राहक जो मांगे वही देना पड़ता है दुकानदार इसकी फिक्र नहीं करता कि ग्राहक की क्या जरूरत है जो मांगे गलत मांगे तो गलत भी देता है जैसा कहे वैसा ही राजी हो जाता है कुशल दुकानदार मानते हैं कि गाहक हमेशा ठीक है वो जो कहे ठीक है जैसा कहे ठीक है अमरीका में बेचना है ध्यान और ये बिक्री चल रही है वहां बेचना है ध्यान अमेरिका कहता है कि स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य मिलेगा धन चाहिए तो धन मिलेगा व्यवसाय में कुशलता चाहिए तो व्यवसाय में कुशलता मिलेगी इस तरह की किसी मूर्तापूर्ण बात को मैं समर्थन नहीं दे सकता अगर ध्यान से यह होता होता तो इस देश में ये सब बरस गए होते सोने चांदी कभी के तुम जो वो कहानियां भी सुनते हो कि ये देश कभी सोने की चिड़िया था वो भी कहानी ये सोने की चिड़िया था अगर तुम इस देश के राजा महाराजाओं के संबंध में विचार करो तो वो तो अभी भी है इस देश के आम आदमी को सोचो तो ये हमेशा सिद्धिन और भिखारी ये कोई आज ही दीन और भिखारी नहीं हो गया और राजा महाराजाओं की बात सोचो तो वो अब भी धनी बदल गए हैं ढंग अब उद्योगपति होगा राजा महाराजा नहीं रहे कोई और होगा उनको अगर तुम देखो तो अब भी सोने की चिड़िया है सोने की चिड़िया ये देश कभी नहीं रहा हां इस देश में कुछ लोगों के पास सोना रहा है और उनके पास सोना रहा ही इस कारण है कि और सारे लोगों का सोना छिन गया है ध्यान से धन नहीं मिलता ध्यान से कुछ और मिलता है जो परम धन है ध्यान से कुछ मिलता है जो इस लोक का नहीं परलोक का है ध्यान से परलोक इस लोक में उतरता है तुमने ठीक किया आशीर्वाद मांगा और क्या मांगना है इसे अनकहा छोड़ दिया एक ही बात मांगने जैसी है इस जग का कण कण बदले पर प्री मंदिर की राह न बदले पूजा का उत्साह न बदले अंकित हुई यहीं पर मेरे अंतर के भावों की भाषा इसे स्वातिथा समझ त्रिषा को तुष्टि समझता चातक प्यासा जीवन का कणकन बदले पर द्रग का पूर्ण प्रवाह न बदले प्री मंदिर की राह न बदले यह अर्चन के फूल सुकोमल अक्षत सुचिवंदन अभिनंदन स्वासों की रोली आंसू की अंजलि प्राणों का आमंत्रण मंदिर का कणकण बदले पर मेरे प्रभु की चाहन बदले प्री मंदिर की राहन बदले वहां पहुंचने से प्री मुझको प्रतिदिन चलने की तैयारी और मधुर आशा आएगी एक, एक दिवस मेरी भी बारी मधुर मिलन का कणकण बदले किंतु विरह की आहन बदले प्री मंदिर की राहन बदले एक ही मांगो आशीर्वाद कि परमात्मा में लॉ जगे जगी रहे एक ही मांगो आशीर्वाद हम उसे कैसे जान लें जो सबका आधार है सबका स्रोत है इस जग का कण कण बदले पर प्री मंदिर की राहन बदले पूजा का उत्साहन बदले आ चितना